फर्डीनैंड और लुटेरे मैनो लीफ पर आधारित एक बेहद शक्तिशाली युवा बैल था जो स्पेन में रहता था वो बहुत शांत और विनम्र था वो अन्य युवा बैलों की तरह लड़ना नहीं चाहता था उसे बस अपने पसंदीदा कॉर्क के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठना और फूलों की सुगंध सूंघना पसंद था एक दिन फर्डीनेलती से एक ततया पर बैठ गया ततया ने उसे तेज डंक मारा उसे फर्डीनेड्ड एक रॉकेट जैसे दौड़ा उसने बाकी को बहुत पीछे छोड़ दिया बैल लगा इसलिए वे फर्डीन को चुनकर मैड्रिड में बैलों की लड़ाई के लिए ले गए लेकिन फर्डीन वहां जाकर लड़ा नहीं कुछ लोगों ने अखाड़े में फूलों के गुलदस्ते उछाले थे फर्डीन जमीन पर चुपचाप बैठ गया और गुलदस्ते के फूलों को सूंघने लगा मेटाडोर को यह देखकर बेहद गुस्सा आया उसने अपने पैर जमीन पर पटके उसने बहुत डराया धमकाया अंत में रोया और चिल्लाया उसने बड़ी याचना की लेकिन टस से मस नहीं हुआ। फर्डीनेड को अपमानित होकर लड़ाई का अखाड़ा छोड़ना पड़ा फर्डीनेड वापस अपने फार्म पर लौट वो फिर से घर आकर बड़ा खुश था किसान के बच्चे फर्डीनेट को देखकर बड़े खुश हुए बच्चों ने फर्डीनेड के लिए फूलों का एक खूबसूरत बगीचा बनाया उन्होंने फर्डीनेड के पसंदीदा कॉर्क के पेड़ जैसे ही वहाँ फूल लगाए हर दोपहर फर्डीनेंट पास पड़ोस के बच्चों को शहर सपाटे के लिए ले, ले जाता था फर्डीनेड ने एक बार में चौदह बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया फर्डिंड फार्म पर भी काम करता था सुबह के समय वो खेत में अपने मालिक एंटोनियो की जुताई में मदद करता था फर्डीनेड इतना शक्तिशाली था कि वो एक साथ दो हलों को खींच सकता था कभी कभी वो पथरीली जमीन को साफ करने में भी मदद करता था वो अपने सींगों से बड़ी बड़ी चट्टाने उठा सकता था और उन्हें उछाल पत्थर की एक साफ सुथरी दीवार बना सकता था हर शाम को फर्डीनैंड चुपचाप अपने पसंदीदा कॉर्क के पेड़ के नीचे बैठता था वहां वो फूलों की भीनी भीनी, भीनी खुशबू सूंघता था रविवार को मालिक अपने परिवार के साथ चर्च जाता था तब तो फर्डीनेड बगीचे में ही रहता था वो बहुत सावधान रहता था और गलती से कभी भी फूलों पर अपना पैर नहीं रखता था एक रवि जब परिवार चर्च गया तब दो लुटेरे आए वे लुटेरे कई हफ्तों से पड़ोस में चोरी कर रहे थे देखो वहां एक बड़ा बैल है मोटे लुटेरने का वो केवल फर्डीनेड है ऊंचे डाकूने का फर्डीनेड लड़ने से इंकार करने के लिए प्रसिद्ध है तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत फर्डिनेंड, फर्डिनेंड के जाने की जल्दी लुटेरों ने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया वह तेजी से फर्डीनैंड के बगीचे की ओर तेजी से फर्डीन के बगीचों को रोनते हुए आगे बढ़े फर्डीनैंड ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन लुटेरे उस पर हंसे वैगन तेज गति से बगीचे में से होकर गुजरी फूलों का बगीचा पूरी तरह तबाह हो गया फिर फर्डीनेट को जबरदस्त गुस्सा आया वो जोर से दाड़ा उसने जमीन को अपने खुरों से पीटा लुटेरों के पीछे दौड़ा लुटेरों ने फार्म छोड़ दिया और उन्होंने सही समय पर गेट को पटक कर बंद कर दिया फर्डीनेट लोहे के बड़े गेट से जाकर टकराया उसने फर्डीने उससे फर्डीनेट को बड़ी जोर का धक्का लगा चर्च से घर वापस जाते समय किसान के परिवार ने लुटेरों को देखा किसान की पत्नी ने लुटेरों की घोड़े लुटेरो लुटेरो लुटेरो की लगाम गिराओ और अपने हाथ हवा में ऊपर उठाओ उस लुटेरे ने आदेश दिया हमारा पीछा करने की कोशिश मत करो फर्डेर अभी भी लुटेरों पर बेहद गुस्सा था उसे फार्म से बाहर निकलने का एक अन्य रास्ता पता था वो खेतों में से दौड़ा और उसने पुरानी एक पुराने लकड़ी के गेट को तोड़ डाला जैसे ही वह लुटेरे चले गए किसान के बेटे को दूर एक धूल का बादल दिखाई दिया बादल खेतों में से आ रहा था वो धूल एक चक्रवात की तरह लग रही थी लेकिन वो वास्तव में फर्डिनेंड था फर्डिनेंड ने लुटेरों की वैगन को पीछे से एक रेल के भारी इंजन जैसे मारा लुटेरों की वैगन के टुकड़े वैगन के टुकड़े टुकड़े हो गए लुटेरों ने पेड़ की ओर लुटेरे पेड़ की ओर भागे लेकिन फर्डिन ने लुटेरों का पीछा किया लुटेरों ने बचने के लुटेरे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गए लेकिन पुलिस के आने तक फर्डीन ने पेड़ के नीचे पहरा दिया अंत में पुलिस लुटेरों को गिरफ्तार करके ले गई फर्डीन एक हीरो था नगरवासियों ने उसके सम्मान में एक परेड आयोजित की क्योंकि अब शहर के लोग लुटेरों से मुक्त हो गए थे